विचार अब कर रहे हैं कि भाई अपूर्वत्व का आशंका निराकरण करके स्वप्रतिष्टान के अंदर पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदों के अंदर विस्तार पर समझाने के लिए कह कर प्रतिष्ठान के अंदर जो पूर्व पक्ष ने कहा अपूर्व है वो विलक्षण जागृत से कहते विलक्षण कुछ भी नहीं मिथ्यात् दृश्यत्वर समान ही है कैसे कर दिया उसके द्वारा स्थापित पूर्वत्व को निराकरण करके स्व के अंदर पुनः <takers> आप क्या करने जा रहे हैं जागृत भेदों के अंदर जा रहे हैं अपूर्वत्व निरागृत स्व प्रतिष्ठान तस्विष्ठान के अंदर जो तो पूर्व पक्ष के अंदर उत्थापित पूर्वत्व की आशंका को के करके स्वृतुल्यता जागृत भेदाराम जाग्रत जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं है ना जाग्रत मिथ्या, उसी को और विस्तार, विस्तार कहते हैं। वसत् बहिश्चे स्वप्न वृत्तोपी देखो क्योंकि सारी है कोई विलक्षणता नहीं है स्वप्न वृत्ति में भी आप करते क्या हैं वहां भी दो चीज आपको देखने को मिलता है चेत सा अंत कल्पितंतु असप किन्तु वहां भी क्या हो रहा है आप अपने एक शरीर बना लिए हैं और भी अनेको बाह्य शरीर और वस्तुओं को बना लिए हैं अरे तो जो शरीर आप अपना मान रहे हैं वहां स्वप्न में उसमें भी मन बुद्धि अहंकार सब है जो इसे अलग है सो गया है उसका अपना वो अलग है भी जागृत में जो मन बुद्धि काम करते वही वहां काम करते हैं ज्ञान इंद्रिया जो यहां काम करते हो वहां काम नहीं करते अंतर वहां अपनी ज्ञान इंद्रिया बना लेते हैं कर्म इंद्रिया बना लेते हैं यहाँ की ज्ञान इंद्रिया तो सो गए प्राण में लीन हो गए कहा गया है सुशब्धिकाल में अदे सो करके निद्रा रूपी दोषे कांड रहे वहां पर आप अपना एक शरीर बना बनाए मन बुद्धि यहीं का भले ही हो इन बाकी इंद्रियां तो इंद्रिया है वहां भी जो मन बुद्धि है वो भी क्या कर रहा है, वस्तु को भी कर रहा है। योगा इत्यादि मार्ग वगैरा और वहां पर भी स्वप्र के शरीर में बैठे बैठे आप कल्पना करोगे तो भी वहाँ मनोराज्य चलेगा वहां भी तो अंदर कल्पना कुछ है वाही भी है अंदर वाह और अंदर जो गृहत है उसको आप क्या मानते हैं असत? असत और सत और चित से बाहर जो हैं, उसको आप सत्य करके अनुभव करते हैं वहां पर जैसे यहां पर चित्र के भीतर जो हम कल्पना कर लेते हैं उसको आप जानते हो असत है और चित्त से बाहर जो घटा ग्रहण कर रहे हैं उसको जानते वो जैसा जागृत में सत्य और असत चित्त के भीतर चित्त के बाह्य चित्त के बाहु को सत्य के भीतर के कल्पित हो असत जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार स्वप्न में भी व्यवहार हो रहा है तो अपूर्व तक आ रहेगा समानता वही सत्य में इसलिए मानना पड़ेगा जागृत और स्वप्न दोनों का मिथ्यात्व स्वीकार करनी पड़ेगी अर्थ इन दोनों में ये तयकार हो सकता है ये जो असत्य और सत्य जो स्वप्न में देखा हुआ है सद और असद दोनों ही जागृत दृष्य के अंदर तो जैसा शुक्ति रूप आदि अंत कल्पित है और अंतर से चित्त बाय घटा दी हैं उनमें सब विभाग का प्रतिभा विरुद्ध है ऐसी कोई आशंक करे दृष्टान्त न स्वप्रवृत्त होती इसीलिए यहाँ जैसा वहां वैसा ऐसा कहने की अपेक्षा अच्छा ये है वहां जैसा वैसा यहाँ दिख रहे दृष्टान है ना ऐसे स्वप्न में जैसा अंत और बही कल्पना चित्त है चित्त चित के भीतर कल्पित चित्त से बाहर से। चित से है अचित्त से भीतर असत्य है चित्त से बाहर सत्य है दोनों ही दोनों ही मित्र है जगते बराबर शासक परिकल्पना व्यवहार आपने किया था सारा का सारा हो जाता है ठीक उसी प्रकार से यह जागृत में भी के भीतर चित्त के बाहर जब परिकल्पना करके व्यवहार कर रहे हैं चित्त के बाहर में और के भीतर जो मनोराज्य आप जो अपना व्यवहार कर रहे हो तो यह सदस्य मिथ्या स्वप्न स्वप्न स्थानेस्थान में भी अंता मनोरथ संकल्पितम देखो चित के अंदर कल्पित क्या हो सकता है वो मनोरथ संकल्पित मनोराज्य कैसा होता है वो असत तो असत परमार्थ सत्य से विलक्षण असत का मतलब खपुष्प नहीं समझना शक्ति में जो देखा हुआ रजत या राज्य में देखा हुआ जो सर्प वो अत्यंत असत भी नहीं है जो है खपुष पादी के समान नहीं है समझ नहीं है सबका संकल्प के अंतर स्वप्नकाल में ही स्वप्न के समकाल में ही रह नहीं रह जाते आपने क्या कि एक कल्पना करी एक कल्पना करके आपने कोई चीज देखा स्वप्न में वो चेतन के चित के अंदर ही आपने देखा है फिर चित्त के बाहर गए कुछ व्यवहार किया फिर अंदर आए फिर चित्त के अंदर कोई और कल्पना हुई तो पहला जो कल्पना किया वो था बाद में नहीं मिलेगा स्वप्न के अंदर ही जैसे जागृत में भी आप बैठे एक कल्पना कर लो फिर दूसरी कल्पना करो फिर तीसरी कल्पना कर लो तो पूर्वोत्तर में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता कल्पित अंत वस्तु हमेशा ही चित्र के अंदर कल्पित जो भी वस्तु होता है वह हमेशा ही असद होता है एक बार कल्पित वस्तु दो बार आप कल्पना करने कोशिश करो वैसे कर वैसे तो भी आप नहीं कर सकते इसलिए आपने देखा है पेंटर लोगों को एक बार एक पेंटिंग शुरू कर देंगे तो वो जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी समाप्त करने कोशिश करते हैं तो कि उन्हें पता है कि कल भरोसा नहीं जो इस समय दिमाग में चित्र बना हुआ कल्पना बनी हुई है वो कल्पना कल टिकेगा क्या? कल उसे फर्क आ जाए तो सारा पेंटिंग जाएगा कठिन काम होता है इसीलिए जो विश्व का नंबर एक कलाकार जो मान जाते लियोनार्डो डावी इतिका उसने क्या किया कि जब बना रहा था लाख सपर नाम का चित्र को एक आदमी को ढूंढ के लाया देखने में दाढ़ी वाड़ी वगैरह जिस जैसा हो खूब दारू पिकर मस्त रह जब भी पेंटिंग करना होता था उसे खूब दारू पिला था। पड़ा है। उसके चारा देखता था। अब वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को जो पहले हमने देखा था वैसे दिख रहा है तब वो शुरू करता था नहीं दिख रहा है तो कहते कम पिया लगता है आज क्या कुछ ज्यादा पी लिया होगा फिर नहीं किसी को बाहर वैसे के वैसे चीज जरूरत पड़ गया तो विश्व बंबर एक कलाकार उसके बराबर कोई है नहीं आज तक दुनिया में दूसरा पैदा ही नहीं हुआ आज तक तो। उसके उसको माफने वाली जो पेंटिंग आज तक दुनिया में दूसरी बनी नहीं है विश्व का इतिहास है बहुत बड़े दूसरे को हम क्या मानेंगे दर जिम्मी और कलाकारी किया होगा कोई कोई को, को, कीमत का थोड़ा कारण क्या है बधेर वो कर रहे हैं लेकिन उनकी दिमाग बल्द है ना हो गया, व्यवहार किया गुस्सा घर के से लड़ाई कुछ कुछ हो गया और दिमाग बना रहा तो भी वो बना नहीं पाएगा के राम के भावना को लेकर उसने बना रहा था वही भावना दूसरे दिन नहीं दिख सकती नहीं आएगी कोशिश कर रहे इसलिए उसने किया कि उस कलाकार ने बाहर एक आदमी को उसी तरह का बना दिया और कोशिश कर रहा था कि रोज रोज वैसी स्थिति में पहुंच जाए उतनी दर फिलाई जाए तो उस स्थिति में पड़ा रहेगा तब उसको उस चेहरे में वो चीज दिखती थी तो बना था इसलिए आज तक दुनिया में उसको दोबारा कोई उसको काट के उससे बढ़िया नहीं बना सके अब आज जो चित्र आप देखेंगे प्रिंटिंग किया हुआ चित्र आप देखेंगे ऐसा जिंदा है सामने बोल रहा है वो चित्र तरह बहुत बढ़िया बना सजीवता दिखती है उसके और हम लोग भगवान समझ के गुरु समझ के देवी देवता गए भावना करते हैं इन वास्तु से वो सजीवता नहीं है वो आकर्षण नहीं है ये हृदय को खींचे खींच देवी देवता का फोटो हम पास लटके पड़ेगा भावना एक बचपन संस्कार दे देता हाँ भगवान श्री गणेश जी भगवान है कि सुनसान सब सा है तो गणेश जी सुन रहे गणेश जी नहीं तो है देवी है लेकिन चित्र को देख का आकर्षण हो गया आपके हृदय के भक्ति की भावना को और दीप्त करेगा ऐसे कहा कुछ कुछ बाल कृष्ण कृष्ण क्रिष्ट भगवान के बाल चित्र जो है कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसको देख के दे लक्षण आकर्षण है। ने तो ऐसे और कोई हमने तो तक देखी बहुत सारे चित्र देखे संतोंगे महात्मा गुरुओं देवी देवता होंगे सिद्ध होंगे बहुत कम है उनको फोटो में देखिए बाकी सब में कुछ नहीं ये चीज़ होती है कारण तो चित्र के भीतर जो कल्पित है वो संकल्प वो, उसी तीव्रता से संकल्प दो नहीं कर बात वो जो संकल्प में लक्षण तीव्रता बनी रहती है वो तीव्रता अगले बार में नहीं हो सकता अच्छे वो होता हमेशा लेकिन भाई वाला घर तो रोज वही वही देख रहे हैं ना इसे सब वार हो जाता है सपन में भी ऐसा ही है कि सपन भी अनेक जीवन चल रहा है अनेकों वर्ष बीत रहे हैं वहां पर भी आपको तो रोज बाहर का देख रहे हो बाहर दोस्त वो सब कुछ हो रहा है पत्नी बच्चे सब व्यवहार हो रहे हैं वहां पर भी सपन में तो वहां जो भाई व्यवहार हो रहा है सब शत्रु व्यवहार हो रहा है और वहां जो अंत जो कल्पना हुई सपन के अंदर जो सपन हो रहा है वो सब क्या है आपका है असा ही है जैसा स्वप्न में भी के अंतर बाह्य असत व्यवहार होता है वैसे जागरूकता और इसलिए रहे हैं उसी स्वप्न में चित्त के बहिर् रूप बाह्य रूपेण जो गृहित होता है चक्षुरादि द्वारा जो उपलब्ध किया है घटादी उसको सब तरह व्यवहार करते हो एवं निश्चित संसद विभाग दृष्ट इसी प्रकार से असतमित कर करने पर भी संसद विभाग में भी यदि संपूर्ण क्या है हमने कहा दिया मिथ्या है यदि पूरा स्वप्न मिथ्या है लेकिन पूरे मिथ्याभूत और स्वप्न में भी संसद विभाग दिखाई देता है ठीक उसे और पूरे जागृत को हाँ मिथ्या मानने पर भी यहां में सदस्य विभाग का स्वीकार करने कोई आपत्ति नहीं है उभय और अपनी अंतर कल्पित हो। वही तत्व दृष्टान इसे दोनों के दोनों चाहे सब चाहे के भीतर कल्पित हो या बाहर कल्पित हो कल्पित तो ही है वही तत्व दृष्ट मिथ्या ही देखा गया है किस प्रकार दृष्टान समझा लिया जो उसको दास में घटाना है दासिकांतिक जागृत में घटाएंगे जाग्रत वृत्ताविंत चेतसा कल्पित बहिश्चेतो गृहित सद युक्त वही सत्यमेत जागृत वृत्ति में भी चित्त के भीतर कल्पित है वे पदार्थ जरूर असत्य है मनोराज्य भ्रम के जितने पदार्थ है सारी चीज जो अंदर कल्पित है वे असत्य अच्छे बही गृहितम अचित के तो जो बाहर किया व्यवहार करते हो सत्य जागृत वृत्ति में भी चित्त चित कल्पित और गृहित है वे दोनों के ये तो इसीलिए इन सदसत का भी कल्पित और गृहित का भी कल्पित है चित्त के अंदर जो है वो? कल्पित है अच्छा बाहर जो है वो इंद्रियों के द्वारा है कल्पित और और जो का है का वह अंतर् में छे कल्पित क्योंकि भीतर और बाहर रूपेण कल्पित कोई वास्तव में फर्क नहीं है कल्पित और है और जो है दोनों में ही बराबर है स्वप्न में भी कल्पित है और बाह्य गृहित वहां इंद्रियों से गृहित है और यहां जागरूक में भी यहां के इंद्रियों से बाह्य गृहित है और अंत वस्तु कल्पित है इससे कोई फर्क नहीं होने से कल तत्विशेषा व्याख्या तो मन्यत बाकी शब्दों का अर्थ पूर्व कार्य का जैसी कह गई है वैसे समझ लेनी चाहिए अब पूर्व पक्ष की कार्य का है पूर्व पक्ष कहता है फिर तो शून्यवाद खड़ा हो गया बोलता जागरण का सब कुछ मिथ्या ही है रे जो हम प्रमाता है प्रमाण है और प्रमेयी बाह्य अंतर में भी ऐसी मैं प्रमाता हूं अंदर वस्तु का अंदर में जो असत प्रमेय है आपने वो अंदर वाला कल्पित असत्य वो बाहर वाला ग्रीत सत्य बाह्य जो ग्रीत सतरूपा प्रमेय ग्रहण करने वाला प्रमाता है ना और ग्रहण प्रमाता और जिसके द्वारा ग्रहण करना है वो प्रमाण इस भी आप प्रमाता जो कल्पना करने वाले है ही है कल्पना कर अनुभव कर रहे हैं और कल्पित असद रूपा प्रमेय वस्तु है वहां पर सदविलक्षण वस्तु और वहां भी अपने जो है विलक्षण जो आपके अंतकरण काम कर रहा है तो प्रमाण तो है ही है इसे स्वप्न में जो तीन है प्रमाण प्रमेय प्रमातृत्व चांता वस्तु चाहे बायु वस्तु को लेकर हो वो तीनों के तीनों मिथ्या है ना जगत ही बराबर क्या हुआ उसी और गया? हो गया आप रूसी के आरोप यहाँ पर भी समानता को लेकर के यहाँ भी जागृत प्रमेय है प्रमाण है प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमाता स्वल्य अंतर्दृश्य समान आपने क्या कह दिया सर्व मिथ्या हो गया सर्व मिथ्या को सर्व शून्य हो बराबर हो गया बौद्ध कहता है हमारे छोटे भाई हो गए कर कुछ भी नहीं सिद्ध कर दिया है सारा का, सारा। का कुछ आई नहीं बात भेदानाम और उभर वैध्यम भेदा स्थानी को वै तेषा विकल्प क्या ये दोनों ही अवस्थाओं में दिखने वाले सकल पदार्थ मिथ्यात्व तो स्वीकार कर रहे हो उभयोर अभी स्थान और भेदा यदि वैधत्यम सियात यदि मिथ्या है फिर तो हम पूछते आपते आपसे कौन कैंपे इन पदार्थों को कौन जानता है जानने वाला कौन रह गया आप तो जानने वाला कौन है कि जागरूक का प्रमाथा स्वप्न का प्रमाथा मिथ्या है इनसे कोई जानने वाला तो है नहीं अनुभव में नहीं आ रहा इसने इनको जानने वाला और इनको जानना और एक ज्ञान सारा चीज मिथ्या है, है हम आपसे पूछते हैं फिर इस मिथ्या का ज्ञान भी किसको हुआ ये बताओ ये सारा मिथ्या है किसको ज्ञान हो रहा है सर्वम मिथ्या जागृत मिथ्या स्वप्नम मिथ्या सर्वम मिथ्या कौन अनुभव कर रहा है किसको ये ज्ञान हो रहा है और सर्व मिथ्या ज्ञान भी मिथ्या है यानी जाग्रत मिथ्या आपने कहा ना ये ज्ञान भी मिथ्या ही आने वो भी मिथ्या है ऐसे कौन जानेगा और विकल्प का और कौन उनकी कल्पना करता है पता? इन सब का निर्माता कौन है तेरे भाई और अंता जगत जो है निर्माता कौन है ये पूछ रहा है सिद्धांत क्या कहेगा आगे जवाब देगा भाई जिसके पास अज्ञान है उसके लिए सारा है नहीं तो कुछ भी और सबसे बड़ी बात है तुम पूछने वाले हो ना सर्व मिथ्या है करके कह करके इसी प्रकार अनुभव करने वाला भी है क्योंकि स्वयं का निराकरण कौन करेगा सर्व मिथ्या ऐसा बोलने वाला वह व्यक्ति अपने आप को स्वरम कोटि में रखा है क्या यदि स्वरम केंद्र स्वयं भी है तो निराकरण खुद का कर रहा है वो और को खुद का निराकरण कौन करे हम नाशमी हम अपिमिथ्या ऐसे कोई कहेगा क्या मतलब ये कहेगा मैं दृष्टम यद किंच स्वप्नेवा तत्सर्व मिथ्या बोलेगा यद अनुभूत यदम यद गृहित यदि कल्पित मया मैं, मैं तो अलग ना मेरे द्वारा जो इन अनुभव किया जा रहा प्रकाशन किया जा रहा है सारा का सारा कहेगा इन मैं जो इन सबको देखने वाला अनुभव करने वाला मैं भी मित्य कौन कह रहा है इसलिए वेदांत केवल तुमको अभी समझ में नहीं आई वेदांत हम जो सर्व मिथ्या कहते सर्वम के अंदर वो अहम नहीं है कहने वाला जो कह रहा है सर्व मिथ्या अहम ब्रह्मा तो अपने आपको अलग रख रहा है वो अहम ब्रह्मास्त भी सत्यम किंतु मतभिन्नम सर्वम मिथ्या सर्वम मिथ्या के अंतर्गत सभी का अनुभव करने वाला जिसको आज तक पहले सत्य रूप अनुभव कर रहा था अब उसको मिथ्या रूपण अनुभव कर रहा है वो तो है वो मिथ्या तो स्वयं का निराकरण करना हो जाएगा और स्वयं का निराकरण भी किस आधार पर करेगा ही पूछेंगे ना आप किसी का निराकरण करते हैं तो कहा निराकरण कोई ना कोई अधिष्ठान को निराकरण करेंगे अभी आगे घटौना आस्ती अरे कुत्र घटोना आस्ती ये तो पूछोगे आप तुरंत घटना बोलना पड़ेगा ना हो, तो हो कर रहे? का देखो कि ये सर्व अधिस्थान में शंका ठीक नहीं करके आगे जवाब देंगे तो पूर्व पक्ष के लिए हमने संशय जवाब को भी चौदह शंका करने वाला अपना संशय कथन कर रहा है संशय करता तो स्वयं और कर, भी में हो ना। इसे तो आत्मा ही नहीं उसका स्वयं की आत्मा खंडन कर दिया और कहां रह गया इसलिए जो आप खंडन अपने आप को कर रहे हो आप तो हो कि नहीं हो लेकिन लाचारे हो क्या करेगा सिद्धांत कहता है सर्वम शून्य लोग हमारे सिद्धांत तो सर्वशन ये ये समझो कि मैं भी नहीं हूं कह रहा है लेकिन अंदर से मान तो सकता है ना मैं नहीं हूं सिद्धांत से बोल देना लचित तो कट्ट इसको तो कट्टरवादता जो सच्चे हैं वो स्वीकार करते हैं कि ये हो नहीं सकता है इसलिए जो आचार्य वसुबंधु हुए बुद्ध भगवान के अवतार माने जाते उन्होंने कहा शून्य का अर्थ लोग गलत समझे शून्य निर्गुण निरागा निष्क निस्कल निरव निरंजन जो हम लोग ब्रह्म का कहते सब उन्होंने शून्य का आप शून्य का लक्षण पढ़ेंगे तो आश्चर्य जाएंगे इसे मानते बौद्ध लोगों में आजकल जो नवी जो वास्तविक सच्चे बौद्ध हैं वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बीच में बुद्ध भगवान के संप्रदाय के लोग पंडित लोग शून्य का क्षणिक का सब गर्थ गणत प्रचार कर दिया था उसको सुधारने के लिए अवत आ गए थे भगवान वसुबंधु बंधु के रूप में और आचार्य वसुबंधु मात्र लिख दिए जिसमें स्पष्ट कर दिया क्षणिक का भी अर्थ ये नहीं होता क्षण क्षण मर जान जाना नष्ट हो जाने अभी उत्पन्न फिर उत्पन्न नष्ट हो।, हो गया गंगा धारावत नहीं मानते पशु बंधु आचार्य शंकर के जमाने में बौद्ध थे वो ऐसे ही मानते थे शून्यम वास्तव में शून्य कुछ नहीं क्षण नष्ट होने वाला ऐसे वो मानते थे उस जमाने। उसी के आधार पर जो उस समय मान्यता थी बौद्धों का जिसका करे कुमार भट्ट अपने खंडन करते हुए श्लोक वारते हुए प्रकट किया था स्पष्ट किया हुआ था उसी को आधार बना करके भाष्यकरण अपने सभी पूर्ण भाषाओं में बौद्धों का खंडन करते लेकिन बुद्ध शंकराचार्य काफी बाद में पैदा हुए ना आचार्य हो और उन्होंने क्या कर दिया वेदांत और बौद्ध दर्शन को एक कर दिया कहीं अंतर ही नहीं है हम लोग भी कहते हैं सारा जगत है बोल देते हम लोग अभिमतिम तेजत्म जाया सुता मुंच पश्शम जगदिदम क्षणंगष्ठ वैराग्य राग रो भव भक्ति निष्ठ गोकर्ण सुनाते हैं भागवत के महात्म में श्लोक हम गए क्षण भंगठा हम क्षणिक मानते जगत को लेकिन क्षणिक क्या मान रहे हैं आपके जन्म से आपने मरण तक का काल का एक आपके लिए क्षण भंग आपका जीवन क्षण भंग बोल दिया क्षणभंग निष्ठा संसार क्षण है समय क्या है एक सेकंड होता है नहीं। का आपके छह महीने एक साल बराबर आयु माना जाए और आप एक साल दो साल सब क्या अलग अलग है और मच्छर के बराबर है चौबीस घंटा और आपकी 24 घंटों घंटे 24 साल बराबर हो जाती है 24 दिन हो जाता है तो नहीं, कितनी घंटा एक-एक सेकंड फर्क पड़ रहा है पूरे एक साल देवताओं उनका, एक दिन मानते ही ना पुराण में फिर आप एक साल एक दिन उनका है का मतलब क्या हुआ आपके एक दिन कितना उसके लिए उसका तीन सौ साठवा मिनट हो गई आपकी चौबीस घंटा उनके लिए सब सापेक्ष है ना फिर देवताओं के इस प्रकार से 360 दिन उससे श्रेष्ठ देवता जो होगा प्रजापति हो हो आपका तीन सौ साठ साल तीन सौ साठ साल देवताओं का एक साल तो क्षण कितना फर्क पड़ गया आपके प्राणों में ही उसी प्रकार पशु बंधु कहता है हमारे वो क्षण का उत्पत्ति-विनाश जो भी पूरा पूर्ण शब्द प्रयोग भेद हो गया मोक्ष का जो तो निर्वाण कहता है वो भी चतुष्कोटी माना निर्गुण निराकार सगुण निराकार, निरागुण सागर सूक्षण सागर स्थितान्य को सुगंधु नाम विराट परि निष्पन्न परिप्त अलग अलग नाम अलग रंग इसलिए एक अध्याय ने अंत में बौद्ध और वेदांत की तुलनात्मक विचार प्रकट किया उसे है उसको दिखाया है प्राचीन बौद्ध और नवे बौद्ध प्राचीन बौद्ध तो वेदांत के विरोधी हैं पक्का सब प्रतिशत उल्टा है बौद्ध और वेदांत बिल्कुल है एक ही है शब्दों में अंतर है लेकिन यहाँ ये तो आचार्य शंकर का समय का है ना वसुंधु से बहुत पहले का है ये उस समय क्षणिक क्या है विनाशी मन निरादी थे उस समय सातवादी थे ही नहीं पक्ष और जागृत स्थानी और भेदान यदिता कल्पितान बुद्ध स्व जागृत के स्थान में जो भेद विषय घड़पड़ादी पदार्थ संसद पदार्थ यदि सब कुछ मिथ्यायी है कैतान अंतर्विश्चेता कल्पितान बुद्ध तय चित्त के भीतर भार रूप कल्पित इन सबको कौन जाने का बताइए को ेशा विकल्प कहाँ और कौन इनका विकल्पक है विकल्पक विकल्प का मन निर्माता दूसरी पंक्ति विकल्पक मन इनका निर्माता कौन रहा गया फिर मनी ईश्वर कहा है जीवन ईश्वर जीव ईश्वर सा मिथ्या श्लोक से चौधरी प्रजा नहीं चौदह स्मृति ज्ञान का आलम्बन अभिप्राय कहने का मतलब स्मृति और ज्ञान एक का एक आश्रय कहाँ रह गया क्या तो जिसको आप आश्रय कहोगे उसको भी हम मिथ्या बता देंगे सर्वमित जब है तो जिसने अनुभव किया स्वप्न में उसके कैसे करेगा जागरूक में है, ये भी है। एक कोई सत्य अधिष्ठान ना हो तो आशय ना हो क्योंकि जिसने अनुभव किया उसी के हृदय में अनुभूत पदार्थ संस्कार रहेगा और उस संस्कार के जगने पर उसी व्यक्ति को स्मृति होगी ना कि दूसरे को हो जाएगी उसी व्यक्ति को होना इसे ज्ञान अनुभव जन्य ज्ञान उसका संस्कार और में ये सब एक व्यक्ति निष्ठ हो तभी तो ये दोनों व्यवस्था बन पाएगा अनुभव और स्मृति की और एक अधिष्ठान है नहीं आपने सर्व मिथ्या कर दिया इसे देख क आलम्बनम कौन इसका आश्रय होगा इन दोनों का ये पूछने का अभिप्राय है नचेत यदि कह दो कोई आलमन है ही नहीं तो तो फिर तो तो निराप्तवाद आ जाएगा लेकिन वो इष्ट है आपके लिए तो हाँ इष्ट नहीं हो सकता ना, हमारे लिए तो इष्ट हो जाएगा कि तो बौद्ध कहेगा हमारे इष्ट सिद्ध हो गया यदि कोई आलमन नहीं है कह दोगे फिर तो बौद्ध अनुसार आपके निरात्मवादी हो गए और वास्तव में हमारे लिए भी इष्ट नहीं है कि बहुत लोग क्या मानते हैं इसलिए एक आलय विज्ञान धारा और एक प्रवृत्ति विज्ञान धारा आलय विज्ञान धारा क्या है आधारभूत अधिष्ठान और प्रवृत्ति विज्ञान धारा ऊपर मटक ज्ञान अहम अशी देवत्मी इत्यादि ये प्रवृत्ति विज्ञान धारा ऊपर ऊपर चल रहा है और उसका अधिष्ठान बताए एक आलय विज्ञान धारा है जिसके वजह से ज्ञान स्मृति आदि व्यवस्था बन जाती है आप तो फिर हमसे भी गए खराब हो गए प्रमाता से करता हुआ इष्टमेव आपद्यते अंतिम दो उससे पहले चले यो अध्यात्म प्रमाता यश हृदय करता ईश्वर तौर मिथ्या जो अध्यात्म प्रमाता है जीवात्मा और जब में जो करता ईश्वर है उन दोनों को भी मित्य भी आप अंगीकार कर दोगे दो प्रमात्र असत्याश्य तमता दिन नहीं रह गए तो यदि प्रमाता कर्ता वैश्वे यदि इस वृष्टि में प्रमाता समृष्टि में करद्वर को नहीं मानोगे तभी नैरातम इष्ट में आपत्ति देख हमारा इष्ट है वो आ जाएगा न चेष्ट तुम शक्त वह आपके द्वारा इष्ट कथन करना संभव नहीं है आत्म निराकरण से दुष्कर्वादा का निराकरण करना बिल्कुल संभव ही नहीं है निराकर तो रे का भी वो आत्मा है है ना जो ब्रह्म है निराकरण करने वाले का भी आत्मा है प्रश्न करने वाले का भी आत्मा जवाब देने वाले का भी आत्मा है सबका आत्मा ही है वो तो कौन उस निराकरण कर सकता है नीचे पांच मिनट पर समझा रहे निरा करता ही प्रस्तव्या जो निराकरण कर रहा है उसे पूछना पड़ेगा तुम आत्मा नो कह रहा आत्मा नहीं है उसे पूछो तुम आत्मा हो या नहीं हो ना सुनने की ब्रुआयात और वह नहीं हूं ऐसा तो बोल नहीं सकेगा अना तत्व क्योंकि स्वयं अस्तित्व भाग भय से वो कभी नहीं सकता मैं नहीं हूं यह कह दुशकम आत्म निराकरण में तिरता इस आत्मा का निराकरण तो कोई नहीं कर सकता वह आत्म अधिष्ठान है ये सकल कलपरा अधिष्ठान है उस आत्मा का तो कोई निराकरण नहीं कर सकता इसलिए तो पूछा कौन जान रहा मैंने आत्मा ही जान रहा है कौन निर्माण किया आत्मा ने निर्माण किया कैसे निर्माण किया अपने से निर्माण किया कहा निर्माण किया अपने में ही निरा निर्माण कर दिया ऐसे मानना आत्मा आत्मनी आत्मना आत्मे तो कल वैयाग्लिकारिजवाबदारी का सिद्धांति कल्पय्यात्मना आत्मा दु भेदाई वेदात निश्चय आत्मा देव आत्मा कैसा है ओह ज्योतिर्मय प्रकाशमय सब प्रकाश ब्रह्म ही है आत्मा वह अपनी माया से स्वयं माया आत्मना आत्मान कल्पे थी कन्हे अपने से बिन कोई कर्ण नहीं कर्ण ने अपने से बिन कोई साधन नहीं खुद को साधन मनाया और कोई करता भी नहीं दूसरा स्वयं ही है आत्मा देव और आत्मान कर्म भी कोई से भिन्न नहीं अपने को ही उसने बना डाला कैसा होगा अपने से, अपने से को स्वयं ही अनेक भेदों का कल्पना कर दिया खाते स्वयं तो अपने माया से कर लिया उसने क्या दिक्कत माया से करने में कोई आपत्ति थोड़ी एकम से विपरा बहुधा ऋग्वेद की उद्घोषणा है वह एक होता उसी को प्रलोग अनुभव जो ऋषि कहते हैं वो बहुदा, बहुत क्योंकि उसने संकल्प एको बहुत मैं मैं एक प्रजाऊपना कर ली तो माया में यह संकल्प उठा तो मायावचिन चैतन्य होकर के वह उस मायावचिन चैतन्य को अनेकदा विभक्त कर दिखा दिया किसी का नाम विवर्तवा स्वाभिन्न कोई कर्ण नहीं स्वाभिन्न कोई कर्म नहीं स्वाभिन्न कोई कर्ता नहीं स्वाभिन्न कोई अधिष्ठान नहीं कर्ता, कर्म, करन, ये बहुत मुख्य है न कोई भी कार्य से करने के लिए कुड़ाल करता है अधिष्ठान चक्र है जो घूम रहा है कर्म घड़ा बना रहे उसके लिए कारण बुद्धा उपान कारण मृतिका है और कर्ण गया दंड सीवर चीवर इत्यादि तो लेकिन यहां क्या है वहां तो सब भिन्न भिन्न भिन भिन भिन भिन तो है कुभि अधिष्ठान है है है ना कुछ बुद्ध देव वेदांत इसलिए वही उन सकल वेदों को भी वही जानता है यही वेदांत का निश्चय है प्रमाता प्रमाण प्रमेय अधिष्ठान सारा भेद स्वयं ही माया से होता है इसे सब मिथ्या कर लिया गया जितना प्रभेद हम अनुभव कर रहे हो मिथ्या इसलिए ही हो गया नहीं तो मिथ्या नहीं होता ऐसे कुड़ाल मिथ्या और कुड़ दंड मिथ्या नहीं है ना क्योंकि दोनों भिन्न है उसके लिए उसे अपने कल्पित नहीं मानता उसको स्वभिन सत्य पदार्थ मानता है तो उसके लिए वो सत्य ही रहेगा लेकिन जब हमने ये मान लिया कि सब कुछ माया से ही बनी हुई है मेरी अपनी माया से सब कुछ बनी हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद का वर्णन कर रहे हैं सृष्टि सृष्टिवाद अलग है वो तो अनुवाद मात्र अज्ञानी के लिए अत्यंत मूढ़ मंद मध्यम अधिकारियों के लिए और ये थोड़ा उत्कृष्ट अधिकारी उत्तमाधिकारी भी नहीं है उत्तम अधिकारी अजातवाद है अजातवाद योग्य होना जो चाह रहा है उसके लिए कहा जा रहा है दृष्टि वास्तव में यह संसार आपके अपनी ही कल्पना है आप स्वयं इस प्रकार से हो चुके हो स्वयं प्राप्त किए हुए और अपनी माया से सारी लीला चल रही है स्वयं स्व माया स्व आत्मा नत्मा देव आत्मनिवक्षमाण भेदाकार गलवयदी रज्वादी वर्पाणी स्वयं कल्पयति स्वयं कल्पना कर रहा है कैसे कर रहा है अपनी ही माया स्वमाया उसका क्या होगा? अपनी आत्मा कोई भेद कल्पना कर रहा है कौन कर रहा है आत्मादेव स्वयं आत्मादेव जो प्रकाश द्योत द्योतकांतर अपेक्षा प्रतीक्ष और कोई प्रकाशक नहीं है स्वयं प्रकाश है वो यह बात ज्ञापन करने के लिए जानकर कार्य काम में देवा शब्द प्रयोग कर दिया और उनका पिताजी का भी नाम आत्मदेव धाना धुंधुकारी और गोकर्ण के पिता का नाम आत्मदेव आत्मा ही देव है इसलिए आत्मदेव है अर्थ दोनों होता है देख लो पुण्य और पाप गोकर्ण और धुंधुकारी और आत्मदेव की पति धुंधुली देख लो माया नाना विद्रहता को प्राप्त कराने वाली प्रकाश देव आप इसलिए वह अपनी ही माया से अपने आप को ही भक्षम भेदाकार आगे कहे जाने वाले अनंत भेदाकारों वह कल्पना कर लेता है उसी प्रकार से रजवादियों में सर्वादियों की कल्पना की जाती है स्वयं चुद्ध दे और स्वयं क्या करता है उन उपाधियों को पैदा करके तो सृष्टवा देव प्राव जाता है और स्वयं सब जानने वाला भी हो जाता है सामान्य सर्वव्यापक होता हुआ उपाधियों में अंदर आध्यात्मिक प्रवेश को स्वीकार करते हुए उस दर्पण में स्वयं के प्रकाश है और प्रतिबिंबित करता हुआ तृत्ति तो जातन्य होकर के सारा जगत को जानने वाला भी स्वयं हो गया है तत्व तो देव इत्य वेदांत उसी प्रकार स ऐसा समझो तत्वेव तो का मतलब क्या होता है कहते हैं का, उसे का यार्थ कर रहे हैं उसका ज्ञान ज्ञानस्मृति आश्रय इस आत्मा से अलग ज्ञान स्मृति का आश्रय तो नहीं है घटन नहीं एक है गठन भू के आधार हो आगिरी एक एक अर्भता रहे उससे भिन्न कोई अधिष्ठाता नहीं उससे भिन्न कोई उत्पादन कारण नहीं है न घट्रष्टा कुड़ाल होता है वैसे यहां सृष्टि का सृष्टा सृष्टि से अलग कोई नहीं है इसे कहते स्वयं भाषा ने शुरू किया स्वयं शब्द से और मृदा के उपाय कारण अधिष्ठात से भिन्न दिखता है यहां पर भिन्न कुछ भी नहीं है कर दिया उपाय कारण स्वयं ही है और आधार स्वयं से भिन्नता और यह स्वयं स्वयं आधार भिन्न नहीं है इसलिए कहते आत्मनीय कर दिया और कार्य घट है नाब इत्यादि अनेक दिख रहे स्वयं हो रखा है परिणाम वादर्तन करने के लिए ही यह दृष्टांत दिया प्रज्वाद युवाधीन और विवर्तवाद की स्थापना कर दिया माया द्वारा चिदात्मा का जगत निर्मातृत्व मुक्त इसे चिदात्मा चैतन्य शुद्ध ब्रह्म में ही जगत की निर्मात भी है यह विशेष कर दिया जगत निर्मात चिदात्मा में माया द्वारा और उपाधि द्वारा उसी चिदात्मा में सकल चीजों को जानने वाला प्रमात आ गया और माया के द्वारा सकल प्रमेय और प्रमाण विभाग भी स्वयं बना हुआ है प्रमाण प्रमेय प्रमाता वृष्टि में और समि में ईश्वर जगत स्रष्टा अभा के प्रमाण प्रमेय सब कुछ भी स्वयं बना हुआ है अपनी माया से इसे यो जगत प्रमाता ज्ञान स्मृति आश्रय जगत का सृष्टा जो है वही प्रमाता है जो जगत का सृष्टा समि में कहा जाता है वही जगत का सृष्टा व्यस्टि में प्रमाता सबसे कहा गया वो उससे अलग कोई ज्ञान स्मृति आदि का आश्रय आधार नहीं है चेतन भेद कैसा हो गया वह भी औपादिक मात्र ही है चेतन भेद माना भावाद अनुत प्रसिद्धत्वा चेतन भेद में कोई प्रमाण नहीं है अनुस्मृति का एकाश्रित्व सर्वानुभव सिद्ध है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा इसके द्वारा जो विज्ञानवादी का एक तरह से खंडन कर दिया ज्ञान स्मृतियों के आश्रय अपेक्षा विषयपेक्षा व नाशित आशंक्यो अबाइट प्रसिद्धि विरोध नच निरास्पदेव ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम अभिप्राय कहने का अभिप्राय है हमारे मत में के समान नहीं है वैनाशिक्ञान दोनों के दोनों निरास्पद निर्दिष्टा निराश्रे टिकते नहीं हमारे मत में हम तो मानते कोई न कोई आश्रय जो आश्रय है वही ब्रह्म सभी उसी में कल्पित है अर्थ माया माया वैतन्य को ही लेकर के व्यवहार हो सकता है शुद्ध प्रमेय तो कोई भी नहीं है दृष्टि सृष्टिवाद में कहा जाता है माया व मायावे विद्या में सारा चीज है। प्रजातवाद में तो न माया विद्या विषय अपेक्षा हो चाहे आश्रय अपेक्षा हो ज्ञान और स्मृति का जो है कुछ भी ऐसा नहीं है ऐसा आशंका नहीं हो सकता क्योंकि आबाधित प्रसिद्धि विरोधार्थ क्योंकि अबाधित प्रसिद्धि है दुनिया में घटमहम जानमी इत्यादि से जो प्रसिद्धि है वह घटमहम स्मरामी यद मया ज्ञात पूर्वे अहनी तदेव इदानी स्मरामी ऐसा बोलते कि नहीं क्या बोलते हैं हम लोग कल का स्मरण करना सौमदेवदत्ता तथनतावगाही ज्ञान ऐसे जो ज्ञान होते हैं प्रतिविज्ञा ज्ञान क्या नाम है प्रतिविज्ञा यही सबसे बड़ा प्रमाण है जो ज्ञान और स्मृति का आश्रय यदि प्रतिविज्ञा ना हो आपको कल जब मैं सोया था तो मर गया आज जब मैं जग गया दूसरा हूं ऐसा होता है किसी को होता क्या है कल जब मैं सोया था तो वही मैं अब जगा हूं ये तो कहोगे आप यही प्रतिविज्ञा यह सिद्ध करता है आबादित अनुभव है सभी का आबादित प्रसिद्ध अनुभव का विरोध हो जाएगा यदि यदि आप नहीं मानोगे आपको तो होते कहोगे फिर तो आबादित प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगी इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक वैनाशिकों के समान हम नहीं कर सकते हैं इसी करते वैनाशिका नाम भी ज्ञान स्मृति निराशपदेव थी नाय कार्य अभिप्राय है कहने का भी प्राय है ज्ञान स्मृति आदि का अधिष्ठान एक नित्य को मान नहीं पड़ेगा दृष्टि दृष्टिवादिकोण से भी सृष्टि दृष्टिवाद से भी प्रति क्या का अविरोध होने के प्रति का आखंडन नहीं कर सकते हैं सर्वलोक के प्रसिद्ध आबादित जो प्रसिद्धि का विरोध न होवे इसलिए आपका एक अधिष्ठान एक आश्रय ज्ञान स्मृति आदि उनका मानना ही पड़ेगा और जो आश्रय है वही करता है वही आत्मा है वही ब्रह्म है वही क्या का कौन जानेगा कौन करेगा पूछा आपने वही जानने वाला है वही करने वाला है सब कुछ कैसे करेगा संकल्प संकल्प करते हुए वह किस प्रकार से कल्पना करता है वह प्रक्रिया बताइए जैसे कोई नियत क्रम है या नहीं है कैसा है कैसा नहीं बताओ समझाओ कहते हैं कि कुछ विषयों में तो नियत क्रम है कुछ विषय में कोई नियत क्रम नहीं है संसार का व्यवहार क्या देते हैं कुछ विषय में तो एक नियत क्रम से बना करते हो आप काम अपने जीवन में सृष्टि में तो है ही है आत्मा साका साका से आकाश आकाशु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से ये जो क्रम है वो नियत क्रम उसको तो कोई बदल नहीं सकता ईश्वर भी उसी क्रम से निर्माण करता हर बार। यहां पर कुछ चीजें ऐसे आप नियत क्रम से कर रहे नियत क्रम से करते सबरे उठना नहाना धोना सारा काम नियत क्रम चलता है आप एक दिनचर्या बना लेते हैं, इस समय ये करेंगे समय ये करेंगे समय ये करेंगे कभी कभार अब अपवाद तो होता ही ये बात अगर सामान नहीं से चलाने की कोशिश करते हैं हर आदमी और जो नौकरियां आदि करने वालों को जो तो कहना है ड्यूटी व्यूटी में जाना ही है और चीज़ें पढ़ाना ही है सब काम धंधा करना ही है जो टीचर है जो भी जैसा नौकरी वाला है अपने पैसे के हिसाब से अपना काम करेंगे दुकानदार भी ऐसे पर जाएगा खोलेगा कोई आए हुए नहीं आवे मक्खी मारता रहे जाएगा जरूर ना दुकान तो खोलेगा करना है ग्राहक आने का टाइम नियत था नहीं। वो अनियत है जब कुछ कार्य अनियत तो होता है जागृत में भी और सब्र भी ऐसे होता है कभी सब्र नियत क्रम से कल्पना कर लेते हो कभी झट पर सारा कल्पना हो जाता है इसे कहते विकोत्यपरा भावान व्यवस्थितान् नियताश्च अंत एवं कल्पयते प्रभुः विकरोति विविधरूपेण करोति विविध विविधरूपेण करो वो अपने आप को बना लेता है कल्पना के द्वारा अपराह लौकिकान भावान लौकिक भाव घटपटादी पदार्थों को शब्द आदि को वो चित्त के भीतर वास्तव्य रूप बड़ा व्यवस्थित ढंग से बना लेता है लेकिन व्यस्त हो तो भी सबू भी व्याकृत रूप है औचित्य बाहर दोनों चीज देख सकते हो नियतांश्च मे नियत और अनियत उभय प्रकार का एवं गल्पयते प्रभु हो इस प्रकार से वह प्रभु जो समर्थ है आत्मा ईश्वर कल्पना कर लेता है बहिश्चित बहिर्मुखो बाहन व्यवहार योग पदार्थान गल्पय ये भगवान पहली पंक्ति में करें चकारात अनियता वक्त चकार है ना तो चकार से अनियत क्रम ग्रहण करना पड़ेगा ही अन्याश भाष्यां भी करोती मतलब नाना करोती तो भेदान करोती क्या भेदों को पता कर लेता है नाना कथापरान तो अपर शब्द क्या लेंगे लौकिकान भावान पदार्थान शब्द आदि लौकिक जो भाव पदार्थ शब्द आदि विषयों को वो घटपट सब कुछ बना अन्याशहर अन्य शास्त्रियों को भी बना लेता है अन्य अर्थ है ना शास्त्रीय दोनों पर टिप्पण धर्मा धर्म सुमेरवादी नित्यर्थ धर्म धर्म सुमेरु इत्याय सारी कल्पनाएं बना लेता है वहां पर कहा अंत चित्त चित्त के भीतर तो भी कैसे बना लेता है वासनानुरूपेण अनुरूपेण व्यवस्थितान या अव्याकृतान वासना व्यवस्थित होने से अव्याकृत स्थूल रूप नहीं है अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर है है है ना अंदर अंदर बना लिया, कल्पना कर लिया अंदर थोड़ी बन जाएगा अंदर तो सुख रूप ही है, इसे में रहता जब बाहर होता है तो नियतांश पृथ्वी पृथ्वी प्रत्व्याध कैसे हुई है नियत ग्रम से और अनियतांश कल्पना कालान भिश्चित और अनियत रूप से भी होते हैं जो यावत काल मनोरथदारी लक्षणान इतम कल्प इसी प्रकार से मनोरथादी रूपा चित्त भीतर में कल्पना कर लेता है कौन प्रभु ईश्वर आत्मा कार समझा रहे हैं चित व्यागृत बुद्धि मनोरथा आत्मनी अवसितान्न भावान यवार अयोग्य कल्पिक पहले तो यवार का अयोग्य भीतर कल्पना करेगा कई बार बता चलो घड़ा आदि बनाने वाले क्या मूर्तिकार वगैरह अपने दिमाग में सब कल्पना कर लेते हैं अंदर तो व्यवहार के योग्य नहीं है जो कुड़ाल के खोपड़ी में घड़ा है घड़े से पानी ला सकते हो क्या नहीं ला सकते बाहर है, उससे घटम तो पटम व कार्यीर्षुर आद व्यवहार अयोग्या व्यक्ति बुद्ध आविर्भाव्य पश्चात संपाद योक में कुाल है कपड़ा बनाने वाले घटपट आदियों को पहले जो करने की, चुक है, को विवार योग की उसके बाद बाहर में विभिन्न प्रकार के साधनों को बहन कारण आदि को लेकर के नाम रूप के द्वारा उसको व्यवस्थापित कर देता है तथा आदि करता भी इसी प्रकार से आदि करता ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म श्र्वर्म माया लक्षणे स्वचित्ते माया अपना मूप्याचि नाम अव्यक्त अव्यक्तूपेण स्थितेंद्र अव्यक्त अव्याकृत स्थित स्पष्ट स्था पदार्षिता आकारेण अंतर् जिस प्रकार सृष्टिक्रम इच्छित है उस आदर्ष को अपने भीतर कल्पना करके पश्चात ही सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपे संपादित सकल की जीवों की प्रतिपत्ति के साधारण रूपे निक बना हुआ आत्मा चारकाशार सेवायु वगैरह क्रम नियत क्रम भी होता है इसलिए आदि सृष्टि नियत क्रम से हुआ उत्तर काल में पानी और प्राण से उसको बहुत कुछ होता है